इह पर्थतत्वापेक्षाया शोको मोहो वा न संभवती उत न कवतत्वापेक्षायाम किंतु स्वधर्म चावेक्ष्य निकंतम धर्मुद्धा छेयत्रि न विद्य स्वधर्म अ ो धर्म क्षत्रि अपि, तम अवेक्ष्यम न विकंपितुं, प्रचलितुं, न विकसी स्वाभा तच्चम पृथिवीजय धर्म प्रजारक्षण धर्मात धर्मानपेत परंधर्म्यम तस्त्या क्षत्रिय न विद्यस्मा